कथा श्रीमद्भागव स्कंध उत्तराभृतमरुन्मनोक्ष युजोष मुन उपासते तदर यीयुस्मरण सियगेन्द्रभोजदंड विशक्त वयम साम सदृशरोजसुराह प्रभो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 जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपके शेष नाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति कामभाव से आसक्त रहती हैं जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणार बिंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिछिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है कई हनुवेदर जन्मलग्रसर यत उदगा मनोदेवगणा उभ ताशुभ न च काल जव किमपित न त साम वकृष्य शयित आप अनादि और अनंत हैं जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है वह भला आपको कैसे जान सकता है स्वयं ब्रह्मा जी परायण सनकादि तथा प्रवित्त परायण मरीची आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं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 भवे प्रभु कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें ब्रह्म भ्रममूलक है और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं पुरुष त्रिगुणमय है इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है सदी वनस्त्री विभात्य सदा मनुजात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 इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं वह समझता है यह भी सोना ही है इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म स्वरूप ही मानते हैं तव परिये चरंत्यखिल सत्वनिकेतया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 बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं जगत के बंधन से छुड़ा देता हैं, ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है तमकरण स्वराल खिलक शक्तिधर तब बलिमुद्वहंती समया यत्रये जोखिल प्रभो आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से, से चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं फिर भी आप समस्त अंतकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं आप स्वतः सिद्ध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 आपकी पूजा करते रहते हैं वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है वे आपसे भयभीत रहकर कर वहीं वह काम करते रहते हैं चिरचर जला त्यूरजयोथ निमित्तुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त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 परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य है अपरिमता ध्रुवा तनुृतो यदि सर्वगता तयमो ध्रुवने तरथा अजनी चन्म तद विमुच भवे सममुजानता मतदुष्टतया भगवन